प्रश्न आपने कल कहा है कि नचिकेता की तरह जीवन के द्वार पर दृढ़ होकर बैठ जाना नचिकेता तो मृत्यु के द्वार पर बैठा था पर आप हमें जीवन के द्वार पर दृढ़ होकर बैठने को किस भांति कहते हैं क्योंकि जीवन का द्वार ही मृत्यु का द्वार है जीवन और मृत्यु दो है इस भ्रांति को छोड़ो अलग अलग है इस भ्रांति को छोड़ो विपरीत है इस भ्रांति को छोड़ो जीवन और मृत्यु एक साथ है जैसे पक्षी के दो पंख साथ हैं तुम्हारा दायां और बायां पैर साथ दाएं और बाएं पैर दोनों के होने से तुम चलते हो मृत्यु और जन्म दोनों से जीवन चलता है वो दोनों पैर ये बात ही छोड़ दो कि नचिकेता मृत्यु के, के द्वार पर बैठा था वो जीवन के ही द्वार पर बैठा था जीवन का द्वार ही तो मृत्यु का द्वार है अगर तुम गौर से देखोगे तो प्रतिपल मृत्यु घटित होती है। ऐसा थोड़ी है कि सत्तर वर्ष बाद अचानक एक दिन मृत्यु आ जाती तो तुमने जीवन को समझा ही नहीं तुम जिस दिन से पैदा हुए हो उसी दिन से मर भी रहे हो प्रतिपल जीते हो प्रतिपल मरते हो मृत्यु तो सांस की भांति है अगर तुम ठीक से समझो बच्चा जब पैदा होता है तो पहला काम करता है श्वास भीतर लेने का बाहर तो छोड़ने का कर ही नहीं सकता क्योंकि श्वास भीतर है ही नहीं तो पहला कृत्य है श्वास को भीतर लेना श्वास को भीतर लेना जन्म है। उसके पहले बच्चा जीवित नहीं इसलिए चिकित्सक और परिवार के लोग जल्दी करते हैं कि बच्चा चीखे चिल्लाए श्वास ले ले अगर जरा देर हो गई और बच्चे ने रोना नहीं शुरू किया और श्वास नहीं ली क्योंकि रोने के द्वारा ही बच्चा श्वास लेता है सारा फेफड़ा अभी तो स्लेश से भरा होता है क्योंकि श्वास का द्वार अभी बंद है गड़गड़ाहट होती है छाती में उसको ही हम रोना जैसा समझते हैं उस गबड़ाहट और गड़गड़ाहट नहीं बच्चा श्वास लेता है जीवित हो उठता है अगर पाँच सात मिनट तक श्वास ना ले तो गया तो जीवन का जन्म की शुरुआत है श्वास के लेने से फिर एक आदमी मरता है यही बच्चा बूढ़ा होकर मरेगा तो मरने का आखिरी काम क्या होगा श्वास छोड़ना लेना तो हो ही नहीं सकता आखिरी काम क्योंकि अगर श्वास ले ली तो मरोगे ही नहीं तो जन्म शुरू होता है श्वास भीतर लेने से मृत्यु आती है श्वास बाहर जाने से अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाए तो प्रतिपल तुम जन्म ले रहे हो प्रतिपल तुम मर रहे हो क्योंकि श्वास भीतर बाहर आ रही है। जब तुमने श्वास भीतर ली तो तुम जीवित होते हो जब तुमने श्वास बाहर छोड़ी तुम मरे पर यह इतनी तीव्रता से घट रहा है कि तुम्हें पता नहीं चलता है इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि प्रतिपल जन्म है और प्रतिपल मृत्यु पल का आधा हिस्सा जन्म है पल का आधा हिस्सा मृत्यु तुम तो एक दिन अचानक थोड़ी मर जाओगे रोज रोज मर रहे हो रोज रोज मरते मरते एक दिन मृत्यु का पल्ला भारी हो जाएगा जन्म के समय जन्म का पड़ला भारी था मृत्यु के समय मृत्यु का पड़ला भारी हो जाएगा भारी होने का केवल इतना ही अर्थ है कि जन्म के समय श्वास लेने का यंत्र मजबूत था मृत्यु के समय श्वास लेने का यंत्र अब शिथिल हो गया थक गया अब श्वास और भीतर नहीं ले जा सकती विश्राम में जाना चाहता है यंत्र पंच तत्व लौट जाना चाहते हैं अपने पंच तत्वों में थक गए सत्तर वर्ष की दौड़ दो काफी थकान हो गई अब लौट जाना चाहते हैं। फिर आने के लिए ताजे होंगे जन्म और मृत्यु दो नहीं एक साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो जहां भी तुम हो मृत्यु के द्वार पर बैठे हो और अगर ठीक समझ में आ जाए तो तुम जहां बैठे हो वहीं तुम नचिकेता हो और वहीं से यम से तुम्हारी चर्चा शुरू हो सकती है यम से चर्चा तो प्रतीक है यम से चर्चा का अर्थ यह है कि मृत्यु से संवाद करो मृत्यु से संबंध जोड़ो मृत्यु से थोड़ी बातचीत करो डरो मत भागो मत मृत्यु से मुलाकात करो इतना ही अर्थ है यम का और मृत्यु तुम्हें कितने ही प्रलोभन दे राजी मत होना तुम तो कहना अमृत से कम पर हम राजी नहीं मृत्यु से कहना कि तू हमें कुंजी बता दे अमृत की अब ये जरा मजे की बात है कि नची के को अमृत की कुंजी चाहिए और पूछ रहा है मृत्यु से क्योंकि मृत्यु के पास कुंजी है इसमें अचरज कुछ भी नहीं मृत्यु में ही प्रकट होता है अमृत क्यों ऐसा है स्कूल में शिक्षक लिखता है काले ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद खड़िया से सफेद दीवार पर नहीं लिखता है लिखेगा तो दिखाई ही ना पड़ेगा काला तख्ता चाहिए सफ़ेद शुभ्र खड़िया चाहिए तब लिखावट होती तुम सफ़ेद कागज पे लिखते हो तो काली स्याही से, से लिखते हो और सफ़ेद रंग से लिखोगे तो लिखना व्यर्थ ही चला जाएगा विपरीत में चीजें प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ती हैं मृत्यु का जब ब्लैक बोर्ड काला तख्ता चारों तरफ से घेर लेता है तभी तुम्हारे भीतर जो अमृत है वो अलग होकर दिखाई पड़ता है उससे पहले दिखाई नहीं पड़ता दिखाई पड़ भी नहीं सकता जीवन से घिरे हो वृक्ष पक्षी आकाश मनुष्य सब तरफ जीवन लहला रहा है तुम भी जीवन हो सब तरफ जीवन है इस जीवन में तुम अपने जीवन को कैसे देख पाओगे सफेद दीवार पर सफेद अक्षर लिखे मृत्यु के क्षण में तुम्हारे चारों तरफ एक काली मां गिर जाएगी यम तुम्हें घेर लेगा देखा यम की तस्वीर देखी काली भैंसे पर सवार काले भैंसे पर सवार अभी बड़े मजे की बात है अगर ये गोरे लोगों ने किया होता तो ठीक था निग्रो भी मृत्यु को काला ही मानते उनको तो मानना चाहिए बिल्कुल शुभ्र सफेद चमड़ी वो भी काला ही मानते मृत्यु को उनको समझ में आ जाएगी तो वह बदल देंगे मैंने सुना है कि कुछ इस तरह का सिलसिला चलता कि ईश्वर को काला चित्रित किया जाए क्योंकि निग्रो ईश्वर काला होना चाहिए ये तो सफेद चमड़ी वाले लोगों की करतू थे कि ईश्वर गोरा और ये सफेद चमड़ी वालों की करतू थे कि सैतान काला तो कुछ राजनीति चलती और कोई आश्चर्य ना होगा कि निग्रो तय कर ले कि हम तो अब मौत को सफेद रखेंगे सफेद घोड़े पर सवार सफेद मगर जचेगी ना क्योंकि इससे कोई संबंध निग्रो और सफेद चमड़ी का नहीं है ये तो एक बहुत गहरा प्रतीक है कि जीवन एक श्वेत तरंग है एक शुभ्र तरंग है एक लहर है प्रकाश की तुमने कभी ख्याल किया दिया जलता है दिया बुझता है अंधेरा सदा है अंधेरे को न जलाना पड़ता न बुझाना पड़ता दिया आता है जाता है अंधेरा सदा है जन्म आता है जाता है मृत्यु सदा है जैसे तुम थक गए मृत्यु की गोद तैयार है वो सदा से तैयार है अभी तुम चाहो अभी लौट जाओ मृत्यु का अंधकार सदा है और अंधकार का प्रतीक कीमती है क्योंकि अंधकार विश्राम है प्रकाश में विश्राम मुश्किल है इसलिए तो दिन में नींद मुश्किल है सूरज आकाश में हो तो नींद मुश्किल है रात भी कोई बल्ब जला के सोए तो मुश्किल है अंधेरे में विश्राम आसान है अंधेरे में एक विश्राम है अंधेरा बड़ा शांत है विरामपूर्ण इसलिए मृत्यु अंधकार है क्योंकि वो विश्रांति है सब चहल पहल खो गई सब तरंगें जा चुकी कुछ दिखाई नहीं पड़ता महाअंधकार ने घेर लिया उस महाअंधकार के क्षण में ही अचानक चौंकते हो तुम कि मैं तो मरा ही नहीं मैं तो हूं और मैं इतनी प्रगाड़ता से हूं जितनी प्रगाड़ता से कभी भी ना था इस अंधेरे में तुम्हारी शुभ्र रेखा चमकती हुई दिखाई पड़ती जिससे जितने काले बादल हों ही बिजली चमकदार मालूम पड़ती जितनी अंधेरी रात हो तारे उतने ही शुभ्र मालूम पड़ते हैं दिन में भी तारे हैं आकाश में तुम ये मत सोचना कि कहीं चले गए जाएंगे कहा दिन में भी हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते चारों तरफ प्रकाश है अगर तुम किसी गहरे कुएँ में चले जाओ 300 फीट नीचे तो वहां से तुम्हें दिन में भी तारे दिखाई पड़ेंगे क्योंकि बीच में तीन फीट की अंधकार की परता जाएगी मृत्यु के ही क्षण में अमृत दिखाई पड़ता है इसलिए उपनिषद की कथा बड़ी मधुर है नचिकेता को भेज दिया है मृत्यु के पास कि वो अमृत को जान ले मृत्यु के पास भेजा है पिता ने कहा है तुझे गुरु के पास भेजता हूं क्योंकि मृत्यु के अतिरिक्त तो कोई गुरु नहीं हो सकता मृत्यु गुरु है और इससे उल्टा भी सही है कि हर गुरु मृत्यु है वो तुम्हें मिटाएगा काटेगा तोड़ेगा सिर्फ उतना ही बचने देगा जिसको मिटाने का कोई उपाय नहीं ताकि सब टूटे फूटे खंडहर के बीच अहंकार के खंडहर के बीच सपनों के खंडहर के बीच तुम उसे पहचान लो जो सत्य है जिसको कोई तोड़ना चाहे तोड़ नहीं सकता छेदना चाहे छेद नहीं सकता कृष्ण गीता में कहा नैनम छिदंती शस्त्राणी मुझे शस्त्र छेद नहीं सकते नाहम दहती पाव का मुझे आग जला नहीं सकती मगर आग में ही पता चलेगा कि जला सकती है या नहीं शस्त्र छिदेंगे तभी पता चलेगा कि छिदते हैं या नहीं मौत में आग भी जलेगी शस्त्र भी छिदेंगे अंधकार सब तरफ से घेर लेगा उस क्षण अगर होश रहा तो तुम देख लोगे कि तुम अमृत हो इसलिए असली सवाल जीवन में होश को साथ लेने का है अन्यथा मरते तो सभी अमृत को बिना जाने मर जाते होश ही नहीं रहता तो मृत्यु तो बार बार आती है सिखाने तुम बार बार चूक जाते हो मृत्यु का गुरु बहुत बार तुम्हें घेरता है लेकिन तुम शिष्यत्व से ही वंचित हो तुम सीखने से वंचित हो क्योंकि तुम होश में नहीं हो प्लेटो मर रहा था यूनान का सबसे बड़ा विचारक प्लेटो का विचार और प्लेटो की विचार की क्षमता इतनी प्रगाड़ थी कि उसका नाम बुद्धिमानी का प्रतीक हो गया मैं छोटा था मेरे दादा गैर पढ़े लिखे आदमी थे उन्होंने प्लटो का तो कभी नाम भी नहीं सुना था लेकिन प्लटो का जो भारतीय नाम है अफलातून वो जब मुझ पर नाराज होते थे तो वो कहते थे तो बड़े अफलातून के बेटा बने मैं उनसे पूछता अफलातून कौन तो वो कहते होगा कोई उनको पता नहीं कि अफलातून कौन लेकिन अफलातून प्लेटो का नाम है प्लेतून से आया अफलातून इतना प्रगाढ़ विचारक था प्लेटो कि अफलातून प्रतीकी हो गया कि बड़े विचारक के बेटे बने हो वो जब बहुत ही नाराज हो जाते तब वो अफलातून का उपयोग करते थे ये प्लेटो मर रहा था मरण से सैया पे पड़ा था, था। मित्र इकट्ठे थे किसी ने पूछा कि एक आखिरी सवाल और तुमने जीवन भर जो कुछ कहा जो कुछ समझाया जो कुछ सिखाया उसे सार में कह दो क्योंकि तुम्हारे शास्त्र तो बड़े और जटिल और हम समझ पाए ना समझ पाएं भूल जाए भटक जाए तुम हमें सार में कह दो एक ही वचन में कह दो, दो चार शब्दों में कह दो ताकि हम कंठस्थ कर लें और सूत्र को याद रखें टों ने आंख खोली और उसने कहा सारे जीवन मैंने एक ही बात सिखाई वो है मरने की कला द आर्ट टू डाई उसने आंख बंद कर ली और मर गए ये उसके आखिरी वचन थे मरने की कला सारा धर्म मरने की कला है सारा ध्यान मरने की कला है मरने की कला का मतलब यह है कि तुम होश से मरना मगर होश से तुम तभी मर सकोगे जब तुम होश से जियो क्योंकि होश कोई ऐसी चीज नहीं है कि अचानक मरने लगे और साध लिया तुमने मोमिन का प्रसिद्ध वचन सुना होगा उम्र तो गुजरी इसके बुतामे मोमिन अब मरते वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे कि जिंदगी भर तो मूर्ति पूजा में गुजरी उम्र मोमिन का मतलब है जिंदगी भर तो खूबसूरत स्त्रियों को पूजते रहे वो मूर्ति पूजा है सौंदर्य को पूजते रहे उम्र तो गुजरी इसके बुतामे मोमिन अब मरते वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे और अब मरते वक्त तुम कहते हो मूर्तियां छोड़ दो परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं ना अब यह ना हो सकेगा अगर जीवन भर होश को न साधा तो मरते वक्त तुम न साथ सकोगे अभी साथ लो अभी समय तो मौत जब आए तुम्हें जागा हुआ पाए और जिसको भी मौत ने जागा हुआ पाया मौत उससे हार जाती जिसको भी मौत ने जागा हुआ पाया उसकी मौत होती ही नहीं उस तरह के आदमी के मरण को ही हम मुक्ति कहते हैं मोक्ष कहते हैं वो मरता नहीं वो मुक्त होता है उस तरह के आदमी की मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कहते समाधि कहते हैं उसका तो समाधान हो गया मृत्यु के आने से अब तक की जो चिंता थी कि जीवन क्या है क्या है रहस्य जीवन का क्या है लक्ष्य क्या है गंतव्य और जीवन बचता है या नहीं ये क्षणभंगुर है या शाश्वत सारा समस्या मृत्यु के आने से समाधान हो जाती है उसकी जो जागा हुआ है इसलिए जागे की मृत्यु को हम समाधि कहते हैं जागा हुआ आदमी जब मर जाता है तो उसकी कब्र को भी हम समाधि कहते हैं साधारण आदमी की कब्र को हम समाधि नहीं कहते वो तो कब्र ही है ये तो फिर आएंगे ये तो अभी थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं कब्र में लौट आएंगे ये भी गए नहीं इनका एक पैर अभी यही है कि जल्दी लौटने की तैयारी करेंगे जरा सो गए थोड़े थक गए थे फिर वापस आ जाएंगे हम उस व्यक्ति की कब्र को समाधि कहते हैं जो अब लौटेगा नहीं क्योंकि जिसने मृत्यु का राज समझ लिया उसे लौटने की जरूरत ही ना रही जिसने मृत्यु को जान लिया उसने जन्म को भी जान लिया जिसने जन्म और मृत्यु को जान लिया उसको अब कुछ जानने को बाकी ना रहा तो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जन्म और मृत्यु और प्रेम जन्म तुम्हारे बस में नहीं है तुम पैदा हो गए अब लौट के कुछ किया नहीं जा सकता प्रेम तुम्हारे बस में कुछ किया जा सकता है लेकिन शायद संस्कृति सभ्यता समाज तुम्हें प्रेम न करने थे अर्चन डाले बाधा खड़ी करें। समाज सभ्यता संस्कृति विवाह में भरोसा करती प्रेम में नहीं उसके कारण क्योंकि विवाह ज्यादा सुरक्षित सुविधापूर्ण मालूम पड़ता है प्रेम खतरनाक है प्रेम ऐसा है जिससे तूफान आए समुद्र में नाव को छोड़ना अनजाने वन पथ पर पगडंडियों से यात्रा करना विवाह राजपथ पर चलना है सीमेंट पट्टा मार्ग है करोड़ों लोग साथ चल रहे हैं कहीं कोई भय नहीं दोनों तरफ पुलिस वाले भी चल रहे हैं मजिस्ट्रेट भी साथ हैं सब व्यवस्थित है जरा गड़बड़ हुई तो अदालत है प्रेम झंझट है विवाह सुविधा है सुविधा के कारण लोग प्लास्टिक के फूल खरीद लिए असुविधा से बचने के लिए असली फूलों से बच गए इसलिए जन्म तो तुम कुछ अब कर नहीं सकते हो गया प्रेम भी करने में तुम्हें बड़ी बाधाएं पड़ेंगी लेकिन कुछ कर सकते हो बड़ी अड़चने होंगी लेकिन कुछ कर सकते हो पर मृत्यु के संबंध में तो तुम सब कुछ कर सकते हो कोई अड़चन नहीं कोई बाधा नहीं इसलिए जन्म को भी फिक्र छोड़ दो अगर तो चलेगा अगर प्रेम में भी पाओ कि अब बहुत उलझन है समय जा चुका है अब कुछ करना उलझन ही बढ़ाएगा जाने दो मृत्यु को साथ लो होश को साथ हो और मरते वक्त एक ही बात अगर तुम बचा लो कि तुम जागे हुए मर जाओ मौत आए तुम्हें बेहोश ना पाए सब हो जाएगा जागा हुआ जो मरता वो मरता ही नहीं वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है लेकिन अगर प्रेम की कोई भी संभावना हो क्योंकि कुछ आश्चर्य नहीं कि तुम्हें अपनी पत्नी से ही प्रेम हो तुम्हें अपने बच्चे से प्रेम हो लेकिन तुम उससे भी डर रहे हो मैं एक मित्र के घर में रहता था मैंने उन्हें कभी उनके बच्चों से बात करते नहीं देखा पत्नी को कभी पास बैठे नहीं देखा चलते थे तो इतनी तेजी से नौकरों की तरफ यहाँ वहां नहीं देखते थे बड़े धनपति थे मैं उनसे पूछा कि मामला क्या है उन्होंने कहा कि अगर जरा बच्चों से पूछो क्या हाल है पैसे के लिए हाथ बढ़ाते पत्नी से पूछो क्या हाल है वो कहती हार बाजार में गई थी बड़ा अच्छा है लौटते मिले आना नौकरों की तरफ देखो तनख्वा फ़ौरन बढ़ाओ तो मैं सीख ही गया हूँ किसी की तरफ देख नहीं हो तेजी से चलना और किसी के पास बैठना नहीं हमेशा अखबार पढ़ना पत्नी वहां है तो बीच में अखबार क्योंकि जर ही कुछ करो महंगा पड़ता है अब यह आदमी मर गया इस आदमी के जीवन में प्रेम की कोई सुगंध ना रही ये सड़ गया ये लाश है ये पैसा बचा लेगा खुद को गवा देगा अगर प्रेम की कोई संभावना हो तो उसे खिलने देना डरो मत खोने को कुछ भी नहीं है सिर्फ पाने को है और जो खोने का तुम्हें डर है वो खो जाने दो क्योंकि उसे तुम बचा भी ना सकोगे जो खोने को है वो खोएगा ही जो बच सकता है वही केवल बचेगा तुम्हारे उपाय कुछ काम नहीं आते इस भाव दशा को ही मैं समर्पण कहता हूं तुम जीवन के प्रति समर्पित हो जाओ और तुम पाओगे कि तुम धन्य भाग से भर गयो तुम पर आशीर्वादों की वर्षा हो गई तुम्हारे प्राण पुलकित हो गए अब तुम उदास नहीं थके मानते नहीं जीवन की धार सागर से जुड़ गई अब तुम उलीचो कितना ही चुकता नहीं बढ़ता है आज इतना